नंददास रसखान परमानंददास यहां तक कि अकबर की पत्नी ताज बीबी ने भी इस काल को अपनी रचनाओं से समृद्ध किया इनमें अधिकतर कृष्ण भक्त हुए कृष्ण भक्ति की धारा से सिंचित गीतों के भजनों के पदों के दोहों के पौधे ब्रज की उर्वरी धरती में ऐसे लहलहाए कि उनसे सारा साहित्य महक उठा विश्व साहित्य में अब तक उनकी सुगंध फैली हुई है राजरानी मीरा भी इसी काल में हुई बचपन से ही वे कृष्ण की अनन्य भक्त थीं जब वे 5-6 वर्ष की थीं बाबा ओ बाबा हम्म देखो तो देखो तो घोड़े पचल कर कौन जा रहा है? अरे, देखूं तो अरे, ये तो भाराद जा रही है देखो, चम-चम वस्तर पहने है कैसी सुन्दर पगडी है ये कौन है बाबा? ये कहां जा रहा है? अरे, ये दूला है बिटिया शादी करने जा रहा है अभी उसकी बारात जा रही है फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा <laughs> और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा अरे होगा बेटी वो भी हो जाएगा रानी बिटिया तेरा दूल्हा भी हो जाएगा पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेनी थी नहीं पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है वरना मैं आपको गिरधर गोपाल का श्रृंगार नहीं करने दूंगी अरे बेटा अरे बताऊंगा ना ये ये श्रृंगार कर लेने दे हैं नहीं बाबा पहले मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है तेरा दूल्हा अरे वो भी होगा बेटी रानी बिटिया तेरा दूल्हा भी हो जाएगा पर अब तू हां तू जा मुझे पूजा कर लेने दे हूं बाबा नहीं पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन होगा अरे बताऊंगा ना बिटिया वो भी बता दूंगा नहीं बाबा पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन होगा हट नहीं करते बिटिया पहले मुझे गिरधर गोपाल का श्रृंगार पूरा कर लेने देना नहीं बाबा पहले मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है फिर करना आप गिरधर गोपाल का श्रृंगार भाई बता दूंगा ना बेटी नहीं ए, पहले आप मुझे बताइए बेटी ये, ये श्रृंगार इसीलिए तो कर रहा हूं यही है तेरा दूल्हा सच बाबा ये है मेरा दूल्हा सच्ची भाई हां बिल्कुल सच मेरा दूल्हा तो यही है, है मेरा गिरधर गोपाल समझी हां बाबा समझ गई बिल्कुल समझ गई मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल <laughs> <आ>, <laughs> यह बालिका थी मीरा राव दादा जी मीरा के दादा थे पिता रत्न सिंह अधिकतर युद्धों में उलझे रहते मां मीरा के बचपन में ही चल बसी थी मीरा का पालन पोषण राव दूदा जी ने ही किया था वे स्वयं कृष्ण भक्त थे बालिका मीरा के मन में दूल्हा के रूप में श्री कृष्ण गिरधर गोपाल गहरे बैठ गए मीरा का जन्म राजस्थान के मेड़ता राज्य के कुड़की ग्राम में सन 1498 में हुआ वे राठोर वंश की थी। सन 1516 सो में मीरा का विवा सिसोध्या वंश के राणा सांगा के बड़े बेटे भोज राज के साथ संपन्न हुआ। उदाबाई ओदाबाई जी मां साहब आ रही हूं एजी हुकुम बाई देखो तो मेरा भाई अभी तैयार हुई या नहीं उन्हें आज अपनी कुल देवी माता शक्ति के दर्शन करने जाना है भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती मां साहब मैंने तो सुबह ही उनसे कह दिया था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 कल ब्याह हुआ और आज कुंवर जी को छोड़ दूसरे को पति बता रही हैं यह तो अजब रीति है चलो उदा भाई मीराबाई के पास चलते हैं जी उन्हें समझाते हैं कि सिसोदिया वंश में यह सब नहीं चलेगा बिल्कुल यहां की बहू बेटियां इस तरह नहीं गाती बजाती चलो मां साहब चलो ससुराल वालों के समझाने का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ वे कृष्ण के रंग में उसी तरह रंगी रहीं मीरा के पति भोजराज उनकी भावनाओं का आदर करते थे लेकिन विवाह के 4-5 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई इस तरह 25 वर्ष की अवस्था में ही मीरा विधवा हो गईं 30 वर्ष की होते-होते मीरा के बाबा पिता শ্বশুর सभी चल बसे किंतु मीरा तो पहले ही इन सांसारिक मोहबंधनों से परे जा चुकी थीं वो तो गाती ही थीं कि ननद उदाबाई और देवर राणा विक्रमादित्य ने मीरा पर अनेक अत्याचार किये, मारने के लिए विश भेजा, डिबिया में रख कर साब भेज दिया, लेकिन मीरा पर भला क्या आसर होता, उन्होंने तो श्री क्रिश्न के अमर प्रेम रस का प्याला पी लिया था, हां जब घर में रहना असंभव हो गया तो वे बैरागन होकर घर से निकल गईं राजसी ठाटबाट कीमती वस्त्र भूषण छोड़कर कुटुंब परिवार से नाता तोड़कर वे वृंदावन पहुंचीं ये कौन बैरागन है भाई दोसरों ना कोई मेरे तू गिरिधर गोपाल मेरे ऐसा राजरानी सा रूप इन गेरवे वस्त्रों और बिखरे केशों में भी नहीं छुपता आ चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है आहा जैसा बड़े पहुंचे हुए साधु संतों के चेहरे पर होता है तुम जानते हो ये कौन है हां भैया खूब जानता हूं ये सचमुच राजरानी ही हैं सिसोदियाओं की राजरानी मीराबाई हम्म और बहुत पहुंची हुई संत भी कल हमारे गुरुजी को इन्होंने ऐसा निरूत्तर किया कि पूछो मत क्या कहते हो भैया अपने जीव गोस्वामी महाराज को निरुत्तर कर दिया इन मीराबाई ने हां जी हां अच्छा उन्हीं को क्या हुआ था हुआ ये कि मीराबाई घूमती घूमती जीव गोस्वामी के यहां पहुंच गई अब ये तो तुम जानते ही हो कि गोस्वामी जी स्त्रियों से बिल्कुल नहीं मिलते हम सो उन्होंने कहला दिया कि वो सिर्फ पुरुषों से मिलते हैं इस पर जानते हो इन्होंने क्या कहा क्या कहा क्या कहा पहले तो जोर से हंसी फिर बोली अच्छा मैं तो यही समझती थी कि मथुरा वृंदावन में गिरधर गोपाल ही एकमात्र पुरुष है बाकी सब उनके सेवक सेविकाएं हैं अच्छा ऐसे कह दिया अरे सुनो तो गोसाई जी यह सुनते ही बाहर निकले और उनके चरणों में गिर पड़े हैं गोसाई जी हां कहने लगी मीराबाई भक्ति तो बस आपकी सच्ची है मैं व्यर्थ घमंड करने लगा था कि मैं बड़ा भक्त हूं मुझे क्षमा कर दीजिए अच्छा फिर क्या हुआ फिर क्या कहने लगी महाराज मैं कहां की भक्त हूं साधु संगति से थोड़ा बहुत ज्ञान मिल गया अपने आंसुओं से सींचकर प्रेम बेल 보이 है अब वृंदावन आकर यह बेल लहलहा उठी है लगता है अब इसमें आनंद का फल भी आएगा गिरधर गोपाल की यह अनन्य साधिका 1540 ईस्वी में वृंदावन छोड़कर कृष्ण की दूसरी लीला भूमि द्वारिका की ओर चली गईं कहते हैं कि वे वहीं अपने नटवर नागर के चरणों में लीन हो गईं शरीर से मुक्त होकर अपने प्रभु के पास पहुंच गईं मीरा किसी संप्रदाय से नहीं बंधी वो तो गिरधर गोपाल की प्रेम दीवानी थीं mene jaa kar rakho ji shaam mene jaa kar rakho ji jaa kar rahe tu baag laga tu nit uth dar san paas jaa kar tu baag laga nit uth dar san paas मीरा का प्रेम देश काल की सीमा से परे आज तक वैसा ही चला रहा है और वैसे ही मर्म को छूने वाले हैं उनके पद जो साहित्यिक और भक्त दोनों को ही आनंद देते हैं मीरा अभी आप सुन रही थी यह कार्यक्रम आलेख डॉ शकुंतला शर्मा विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार वीना होरा गुलशन कपूर राजकुमारी प्रसाद गीता वर्मा नीरज शर्मा अभय भार्गव और बाल कलाकार नीरजा गुलेरिया संगीतकार विनोद शर्मा ध्वन्यांकन राजेंद्र प्रसाद निर्माण सहयोग विजय लक्ष्मी शर्मा और हरीश शर्मा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा और परियोजना निर्देशन डॉ एलजी सुमित्रा